गाव उपहूताय अथो अन्न कीलाल उपहूत गृहेशन क्षेम वह शान्त प्रपद्ये शिव सगम संयो संयो उपहूता यह गाँव यह हमारे घर में जहां हम रहते हैं निवास करते हैं वहां गाँव उपहूता गऊ में आमंत्रित रहे स्थिर होवें धारण किए जाएं। उपहोता अजा वह अजा बकरी व्य भेड़ और जितने भी पशु हैं हमारे कार्य के काम के योग्य सभी के सभी हमारे पास होने चाहिए सभी हमको प्राप्त हों इसके साथ अथो इसके पश्चात पशु पसू, पशुओं के बाद अन्नस्य कीलालं अन्नों के जो रस हैं वो हमको गृहेशु हमारे घरों में उपभूत रखे जाएं प्राप्त हो रहे जिससे वह क्षेमाय शांति हमारे क्षेम कुशलता और शांति के लिए उपद्रव उपद्रवराहित स्थिति के लिए सुख के लिए प्रपद्य प्राप्त हों हों सेमम शगुम और मोक्ष सुख तथा लौकिक सुख इन दोनों ही सुखों को प्राप्त करें या होवें तो यहाँ पर मंत्र में हमारा जीवन या हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के साधनों की अपेक्षा होती है उनके होने पर ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं अथवा अपने जीवन को ठीक से बिता सकते हैं साधन यदि नहीं होवे तो हमारा जीवन दुखमय होता है इस कारण से ईश्वर से ये प्रार्थना की गई है कि हमारे पास ये सब भी होने चाहिए हमारे पास गाय होने चाहिए घोड़े होने चाहिए हाथी होने चाहिए बकरी होने चाहिए भेड़ होने चाहिए ऊँट होने चाहिए जितने भी पशु हैं सभी कार्य के हैं और ये सब हमारे पास होने चाहिए इन्हीं के माध्यम से फिर हम अन्नों का फलों का भी संपादन करें और इस प्रकार से अन्न फल संपादित होने पर हमको मुख्य सुख और संसार का सुख प्राप्त हो पाएगा अन्य रूप से नहीं होंगे ईश्वर ने हमारे जो आधारभूत साधन है जीवन के हमारे जीवन के साथ साथ उनको भी बनाया है गाय घोड़े के बिना हमारा जीवन अधूरा हो जाता है मान लीजिए संसार से गाय हटा दी जाए तो कितने काम बंद हो जाएंगे कितने सुख बंद हो जाएंगे अब काम जितनी भी अच्छी से अच्छी मिठाइया बनती है ना वो बंद होगी या नहीं होगी आजकल ऐसे ये आज कि उत्तर प्रदेश में कहीं स्थान ऐसे हैं जिनमें दूध ही नहीं होता लेकिन दिल्ली में वहाँ ऐसी लेकिन वो मिठाइयाँ उतनी ही पुष्टिकारक होती है क्या तो फिर लिए तो बाजार में हैं हैं के दूध अधिक बच्चे कह लेते भी नहीं उसको नहीं लेते हैं तो उसका परिणाम निकल रहा है कि नहीं प्रश्न ये है वही तो है जानने की नहीं जितनी भी अच्छी मिठाइयां होती है वो सभी माँ से बनती है तो मावे की मिठाइयाँ दूसरी मिठाइयाँ तो बेसन वाली जो होती है वो तो होती है लेकिन वो मूल्यवान तो नहीं है ना जितना मावे वाली मिठाइयाँ होती है उतना महत्व उनका थोड़े होता है तो जब दूध नहीं होगा तो मिठाई तो बंद होगी दूसरी बात है कि दूध नहीं होगा घी नहीं होगा दही नहीं होगा छाछ नहीं होगा मट्ठा नहीं होगा तो इन सभी चीजों को निकाल दो पूरा भोजन से तो वो किसका भोजन बनेगा और रहेगा मनुष्यों का भोजन तो नहीं रहेगा वो घी दूध के भोजन तो ये पशु लोग ही करते हैं सूखा सूखा जो बोलते हैं वो भोजन भोजन नहीं होता है आदमी डाल तो लेता है अपने पेट में लेकिन उससे जो तृप्ति होनी चाहिए ना भोजन से नहीं होती है तृप्ति खाने वाले तो होटलों में खा लेते हैं जाके नमक मिर्च जो भी होता है लेकिन उनका जैसे भोजन खाते हैं ना भोजन के से जो शांति होनी चाहिए स्थिरता आनी चाहिए नहीं आती है उसमें भागदौड़ की बुद्धि ही बनती है ऐसे भोजनों से हम्म वह का का अर्थ नीचे दिया दिया में गाय और भैंस भैंस भी भी है। है नाम वेद में तो नहीं है लेकिन जितने भी मतलब ये उपलक्षण है केवल नाम नहीं है इनका एक का जितने भी उपकारी पशु हैं हमारे लिए तो भैंस भी, भी हो जाएगा हाँ अपेक्षा से, तो अपेक्षा से ही होगा हाँ इतना गाय के जैसे बराबरी में नहीं होगा बराबर में नहीं आ पाएंगे लेकिन भैंस भी है घोड़े भी है गधे है हिरण है सभी है जितने भी है कुछ न कुछ तो काम आते होंगे वो तो उससे भी तो वो मरने के बाद वो चमड़े प्राप्त तो होते हैं ना उससे आसन वासन पर जो बैठते हैं वो हिरण के ही तो चमड़े होते हैं। उत्तम तो आसन जो माना गया है ना योगाभ्यास जिस प्रकारते हैं आसन पर वो मृगछाल होता है तो जिंदे का तो नहीं है लेकिन मरे हुए का तो मिल ही सकता है ना वो तो उपयोग तो होगा ही उसका कस्तूरी भी मिलती है अब वो जीवित से मिलती है मरे से ये नहीं पता से वो भी सारे से नहीं, तो तो रहते। नहीं लेकिन उसकी चमड़े तो मरने पर भी ले सकते हैं ना इसीलिए उसको छोड़ दिया हमने कि मार के नहीं लेना है जीवित वालों का जो मरने के बाद स्वतः उनको बिना दुख दिए जो मिलता है ऐसा उनको लिया जा सकता है तो पशु नहीं होने मतलब गौ नहीं मुख्य रूप से गौ नहीं होने पर जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं वो सभी बंद हो जाएंगे पूजा पाठ में अगरबत्ती से काम नहीं चलता है वो बिना घी के नहीं काम चलता है बिना घी वाला जो पूजा पाठ होता है वो आसुरी होता है तामसिक होता है उससे मनोवृत्तियां तामसिक बनती है सात्विक नहीं होती है तो पूजा पाठ की क्रिया तो हो जाएगी लेकिन उसका परिणाम नहीं आएगा ऐसे खाने पीने में घी का अगर नहीं होता है उपयोग तो शरीर इतना सशक्त नहीं हो सकता है उतना मजबूत नहीं बनेगा अन्य साधारण खाने से जीत हो जाएगा व्यक्ति खाता ही है जीता ही है सभी को तो मिलते नहीं दूध फिर भी जी रहे हैं सौ सौ साल तक तब भी जीते हैं और ये पशु तो बिना दूध के तो सौ साल से ज़्यादा भी जीते हैं तो जीना पर्याप्त नहीं है जीने के साथ साथ जीवन की उपलब्धि भी तो चाहिए ना वो उपलब्धियां केवल इससे नहीं होगा नहीं घी धूप बंद तो करते हैं लेकिन वो बंद करने से शरीर को वो विकल्प भी तो नहीं देते ना आयु का नहीं बढ़ जाएगा तो ठीक है लेकिन उसके बिना सौ साल की आयु तो नहीं कर देंगे वो वो घटा के ही तो करते हैं ना तो उनका बंद करना कोई वो तो नहीं हुआ नहीं इनका तो बदलते रहेगा इनका कुछ नहीं होता है नियम धर्म आज कुछ कहेंगे कल कुछ कहेंगे कल कुछ करेंगे इनका कुछ पता नहीं चलता है आज इनका अपना प्रयोग कुछ बता देगा हो कल वही कुछ बता देंगे ऐसे एक एक तरफ से नहीं चलता है इनका फिर भी आज भी जितना प्रयोग ये लोग करते हैं ना गायों का भैंसों का तो नहीं करते ये सब अन्य दूधों का तो नहीं करते ना अधिकतम प्रयोग ये गाय का करते हैं तो बाहर वाले जितने विदेश वाले तो गाय का ही करते हैं ये सारा रोग तो भैंस वालों का या अब तो भैंस का भी दूध नहीं रहा ना अब तो सोयाबीन का दूध हो गया या अन्य किसी का हो गया यूरिया का दूध बनने लग गया हम्म तो ये सब कोई दूध थोड़े है हाँ लेकिन जब ये उनके हाथ में चली जाएगी ना तब घोषित करेंगे वो अभी उनके हाथ में नहीं है तो जो है उनके उसी करेंगे वो, वो रहे, हाँ, तो अब गाय वालों ने अब क्या हुआ ना गाय छोड़ने के कारण देखिए सात्विकता नष्ट हो गई <coughs> सात्विकता नष्ट होने से जो धार्मिक अनुष्ठान यानी ऊंचे स्तर के होने चाहिए थे आध्यात्मिक क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए था ये सारा सारा बंद हो गया पहले जितने अधिक गायें रहती थी उतने अधिक आध्यात्मिक लोग थे जैसे जैसे गायों की संख्या घटती गई आध्यात्मिकता भी नष्ट होती गई यद्यपि गायों का नाश भी किया है आध्यात्मिक वाले अर्ध अध्यात्मिकों ने उन्होंने यज्ञों में जब से इनका करना शुरू कर दिया ना बलि। उसके बाद से सारे रोग बढ़ने लग गए नहीं तो केवल असुर लोग मारते थे फिर ये देव लोग भी जो कहलाते थे ये भी मारने लग गए तो वहां से इनका मतलब अवैधिक प्रथा का आरंभ हुआ फिर धीरे धीरे लोगों ने इनको हटाना शुरू कर दिया तो धन के मतलब जिसे अपनी संस्कृति में है ना जो धन माना गया है वास्तव में सोने को नहीं माना है धन क्या माना है गौ तिल कांचन क्या क्या है वो नहीं सोने को नहीं माना है मतलब पदार्थ द्रव्य ये जिससे सीधे हमारा जीवन चलता है वही है धन जिसको खा करके या लेकर के हम जीवित रहते हैं धन वस्तुतः वही है बाकी तो उसके साधन है अन्न है ये धन है अन्न सीधे सीधे हमारे जीवन को चलाता है धारण करता है अन्न नहीं खाएंगे तो नहीं चलेगा जीवन ऐसे जितने भी खाने की चीजें हैं वो वास्तविक धन है ऐसे ही इन खाने की चीजों की और भोजनों की उत्पत्ति इन पशुओं से हो जाती है तो इस कारण से ये पशु वास्तविक में धन है तो वास्तविक में अन्न और पशु जो हैं ये ही धन है बाकी सब इनके सहयोगी हैं। इन दो चीजों के होने पर आदमी जी सकता है गाय हो और अनाज हो तो बाकी तो अपना दो चार खंबे गाड़ के आदमी जी लेता है और ये नहीं होगा नाज नहीं होगा तो चाहे कितने ही सुंदर भवन बना ले फिर नहीं जीवित रहेगा व्यक्ति तो इस कारण से माना गया और इन सब से भी हम क्या करते हैं इतना पैसे कमा करके भी आखिर धीरे धीरे यही तो पहुंचते हैं ना खाना पीना पहनना इतना ही तो होता है और क्या होता है अच्छे से अच्छे जो कपड़े ऊन के बनते हैं उन सभी में क्या होता है उनका ही प्रयोग होता है तो उत्तम तो वही होता है तो हमारे खाने के लिए भी पहनने के लिए भी रहने के लिए भी इनकी अपेक्षा होती है पशुओं की इस कारण से पशु हमारे पास होने चाहिए यानी इसलिए पहले क्या होता है नंद आदि जो है ये उपाधियां नंद की उपाधि गायों के कारण होती थी कई हजार गायें जिनके पास होती थी उनको नंद कहा जाता था तो पहले ऐसे ऐसी उपाधियां दी जाती थी इस कारण से लोग अधिक से अधिक गायें रखते थे आधी धरती तो गाय से पड़ी हुई थी तब आधे पर मनुष्य रहते थे आधी पर गायें रहती थी इस कारण से जनसंख्या की भी समस्या नहीं बनती थी यानी व्यक्ति संतुलित रखता है ना फिर अपना जीवन अभी तो बलपूर्वक उसको नियंत्रित करना पड़ रहा है जनसंख्या को कृत्रिम रूप से करते मार कर तो रहे नियंत्रित आज भी जीवन उसके बिना तो चलेगा नहीं इनका भी भर जाएंगे फिर लोग कुकुर मुद्दे की तरह तो बंद तो करना ही पड़ेगा आखिर इनको लेकिन वो बुद्धिपूर्वक संयम से नहीं बंद कर, करेंगे कृत्रिम रूप से करते हैं पहले मतलब अपने संयम से ही रखते थे इसको नियंत्रित जनसंख्या को तो ये सब जो संयम आदि का बल होगा ये सात्विकता के ही आधार पर होगा और इन्हीं अन्नों के सात्विक अन्नों से से ही होता है इस कारण से कहा गया ये सब हमको होने चाहिए कल को जैसे कि ऊर्जा की स्थिति आने वाली है अब ये इधर उधर भाग दौड़ लगा रहे हैं लेकिन काम यही आएंगे फिर हमारे पास तो स्थिर ऊर्जा है ना गोबर है या जो भी है स्थिर ऊर्जा है कहीं नहीं जाने वाला है ये गायें रहती है पशु रहते हैं गोबर होता है उनसे तो इनका अभाव तो होगा नहीं रहेंगे ही रहेंगे ये इस कारण से ऐसी चिंता की बात ये नहीं होती है लेकिन फिर भी ये चिंता कर रहे हैं क्योंकि इनको खत्म कर रहे हैं ये फिर तो चिंता करेंगे ही करेंगे यंत्रों के माध्यम से कुछ काल के लिए जीवन होता तो है सरल दिखता है लेकिन कुल मिलाकर के फिर सुख को जब लेते हैं परिणाम देखते हैं तो वही पड़ता है खेती करते हैं जैसे अब ट्रैक्टर से कर रहे हैं खेती पहले मनुष्यों बैलों से जब होता था तो इसका यह होता था ना कि अधिकतम मनुष्य फिर लग जाते थे उसमें अभी वो व्यक्ति खाली हो गया अब दूसरे काम में लगता है वो अब एक तो इनके सामने अब वो बेरोजगार की समस्या है हर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अब यही सोचता है कि मैं बेरोजगार हूँ काम करने के लिए स्थान नहीं अवकाश ही नहीं कहाँ करेगा काम तो अब लेकिन खेती का काम जैसे होता था तो आधे लोग तो इसी में रह जाते थे उसके कारण ऐसी नगरों की भी संख्या नहीं बढ़ती थी अधिक से अधिक जनसंख्या गांव में रह जाती थी और पट जाती थी खेतों में तो उससे अब क्या होता था कि इतने अधिक मतलब जीवन भागदौड़ वाला नहीं होता था शांति पूर्वक जीवन बिता लेते थे लेकिन वो हट जाने से खाली हो गए लोग खाली हो गए तो अब ये उद्योगों की तरफ दौड़े उद्योगों में दौड़ने से अब फिर क्या हुआ उनको पैसा पैसा पैसा पैसा और जीवन भागदौड़ वाला बन गया भागदौड़ के जीवन में उन्होंने उपासना छोड़ी दी सारी तो इस तरह से इनकी प्रकुपियां बन गई आज भी अगर खेती वाली स्थितियां आती तो फिर से वो हो जाएंगे। हाँ वो भी होगा सारी चीजें होंगे सबसे बड़ी समस्या तो होता है कि व्यक्ति हो जाता है निठल्ला। अधिक से अधिक लोग जो इसमें लग सकते थे वो अब लगते नहीं दूसरे कामों में लग गए फालतू हो गए जा करके इस तरह से रोजगार की स्थितियां जाती है ये होता है कि परिश्रम तो करना पड़ता है उसमें होता है परिश्रम लेकिन जब शक्ति व्यक्ति में हो जाती है तो परिश्रम बहुत नहीं लगता है वो काम तो पहले भी दिन भर करते ही थे पहले तो नहीं लगता था कि होता नहीं है अब नहीं होता है काम वो जो शक्ति थी वो समाप्त हो गई सभी लोग तो नहीं हल जोतते थे ना लेकिन जो जोतने वाले होते वो तो जोत ही लेते थे तो इस कारण से ऐसा नहीं होता है ये काम करने होता नहीं दुख घट जाता हो सुख घट जाता हो ऐसा नहीं होता इस प्रकार से फिर कहा कि हमारे पास अन्न होने चाहिए और पशु तो होने चाहिए उसके साथ साथ अन्न हमारे पास होने चाहिए अन्न का मतलब है जितने भी खाने की चीज़ें हैं सभी तरह के अन्न और फल ये सबके सब हमारे पास पर्याप्त तो होने चाहिए राष्ट्रीयता की दृष्टि से देखें तो अन्न हमारे पास पर्याप्त तो होता है इतना उपज जाता है लेकिन उसकी व्यवस्था ठीक नहीं होने से अभी भी अधिकतम बहुत सारे लोग हैं जो भूखे रहते हैं। सभी को भोजन भोजन भोजन नहीं मिलता है है पर्याप्त। की कमी है और कुछ दिनों में भोजन के लिए झगड़ा भी होगा। हाँ पहले अपने पिताजी बताते थे कि पहले जितना पूरे गांव में अन्न होता था आज इतना अन एक घर में होता है लेकिन भूखे मरते हैं ये जो पुर्धान है, पुर्धान है, ये कर लेते हैं है, प्रधानमंत्री नहीं ये आर्थिक को रखने के लिए न चीजों को नहीं देते हैं संग्रहित करते हैं फिर नष्ट हो जाते हैं ताकि इनका मूल्य बना रहे तो ये ये वाले लोग ऐसा करते है अधिकतम जिसका हो गया जो भारत में हुआ ना ऐसा अमेरिका वाले हाँ नहीं, हाँ अभी भी होता है इनका बाहर ही रहता है अभी देखो ये अनाज उत्पन्न हुआ गेहूं सारा और बाहर ही रख देंगे ये तिरपाल भी नहीं डालते है उसके ऊपर बोरियों के ऊपर ऐसे रख देते हैं तो ये तो होता है लेकिन इससे ज्यादा बोबला है यानी कि अनाज को वो दूसरे तक देते नहीं हैं समाप्त कर देते हैं ताकि मूल्य बना रहे इनका तो उससे बहुत अधिक दुरावस्था होती है इतने सारे हर देशों में तो अनाज नहीं हो पाएगा ना लेकिन अगर जहां होता है वहां बहुत होता है उसको यदि दूसरी जगह भेजा जाए तो भुखमरी नहीं होगी लेकिन ये मूल्य बनाने के लिए फिर ऐसा नहीं होने देते हैं होया हुआ भी अनाज उत्पन्न को नष्ट कर देते हैं तो ये दुष्ट लोग इस तरह से करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे पास अन्न पर्याप्त होने चाहिए और एक व्यक्ति के लिए नहीं है प्रार्थना क्योंकि एक व्यक्ति सब कुछ नहीं करेगा अब पढ़ाई लिखाई का काम है वो थोड़े गाय चराता रहेगा दिन भर वो खेती थोड़े करेगा तो ये है कि ये है। उनके लाभ उनको मिले इनके लाभ उनको मिले इस तरह से सारा अब ये जब जो, जो काम करेंगे वो गिरस्थ वाले करेंगे आश्रम वाले नहीं करेंगे गाय वाला तो कर सकते हैं वो लेकिन वो खेती करने का तो नहीं करेंगे आश्रम वाले फिर पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी तो इस तरह से ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है लेकिन सामूहिक रूप में ये प्रार्थना है समाज में राष्ट्र में हमारे पास ये सारी चीजें होनी चाहिए इस तरह से है और ये चीजें जब भी होगी तभी मुक्ति वाली जो स्थितियां होती है यानी आध्यात्मिक वातावरण जो बनेगा वो इनके आधार पर ही बनेगा यंत्रों के आधार पर नहीं बनेगा कम से कम इनकी प्रधानता चाहिए यद्यपि यंत्रों का भी होना चाहिए उनका निषेध नहीं है कि यंत्र का प्रयोग ही नहीं होना चाहिए लेकिन बहुत अधिक व्यवस्थित रूप में हो सभी लोगों के लिए सारे यंत्र नहीं हो पाएंगे जैसे घर घर में कार रखने लग गए तो ये फिर दुख के साधन बनेंगे सुख के नहीं बनेंगे तो यंत्र होने चाहिए लेकिन सभी लोगों के लिए सर्वसाधारण के लिए हो तो समस्या बनेगी वो लेकिन घोड़े सभी रख सकते हैं व्यक्तिगत उसमें समस्या ऐसी नहीं आएगी तो इस रूप में हमारे लिए यानी ये लोग होने चाहिए सब समान होना चाहिए सब कुछ होना चाहिए तो इनके माध्यम से क्या होगा हमारी एक शांतिक स्थिति जीवन में बीत जाएगा और सुख में बीतना है तो उसी में हमारी बुद्धि सात्विक बनती है तो लोक का भी सुख हमें चाहिए और लौकिक सुख के साथ साथ हमें मोक्ष सुख चाहिए तो मोक्ष सुख वाली जो स्थितियाँ बनेगी वो इन्हीं यानी कि जो ईश्वर प्रदत्त साधन हैं उनके ही माध्यम से ये स्थितियाँ बनेगी ईश्वर से निरपेक्ष साधनों का करेंगे प्रयोग तो नहीं बनेगी इस कारण से प्रार्थना की गई कि हमारी इस प्रकार की प्रवृत्ति होवे हम इन पशु पशु पस, पक्षियों का पक्षी भी आ जाएंगे इसमें जहाँ तक हो सकता है उनके लिए भी हम इस तरह की स्थितियाँ रखें कि वो लोग भी जीवित रहें तो उससे सारा संसार ठीक ठीक चलेगा हमारा जीवन भी ठीक चलेगा यही है आप